सहयोग I'm sorry. Oh, my God. Why have you done this? I'm sorry. How fun it is. If it's all the वो कितनी परेशानी होती है इस व्हीलचेयर को धकेलते हुए अजय के घर तक जाने में मेरे तो हाथ दुख जाते हैं चलो आ गया अजय घर अरे दरवाजा तो बंद है अभी खटखटाता हूं ओ के दुश्मन खेल के दोस्त दरवाजा खोलो देखो तुम्हारा दोस्त आया है अरे अशोक तुम <laughs> कैसे हो भाई बस तुम सुनाओ और पढ़ाई-वढ़ाई की आज <laughs> भाई मेरा तो तुम्हें पता ही है <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> दोस्तों अभी आपने जो बातचीत सुनी वो काल्पनिक नहीं है यह सच्ची कहानी कल्याणपुरी दिल्ली स्थित निगम विद्यालय के दो दोस्तों अजय व अशोक की है अशोक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा है और पढ़ने में बहुत होशियार है अजय और अशोक साथ-साथ पढ़ते और खेलते थे आइए सुनते हैं कि कैसे दोनों को आपसी सहयोग से सफलता और सम्मान मिलता है अरे अशोक आज स्कूल नहीं चलना क्या अरे क्यों नहीं मैं तो कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं अरे सच तुम तो तैयार हो हम और जानते हो अगर तुम 2 मिनट और देर कर देते तो मैं खुद चला जाता अरे अरे ऐसे कैसे चले जाते अच्छा अजय जरा वो मेरी व्हीलचेयर और बस्ता इधर लाना हां अभी लाया हां बस कर लो हां जरा संभल कर बैठना ध्यान से ध्यान से चलो बैठ गए तो चलें हां अजय हां कल मसाज में जो काम दिया था उसे कर दिया अच्छा तो ये तुम पूछ रहे हो भला करवाया किसने था ओ भाई मैंने तो केवल तुम्हें समझाया था तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें अरे अमित आज जो मेरी किताब मांगेगा कॉपी में ऐसी किताब मांग रही है पहली क्या है देखो हम जैसे लोग कभी किताब नहीं लेकर आते अब अशोक जरा संभलकर उधर ना हां ध्यान से ध्यान से आराम से आहा जी ओहो गिर गिर गया गिर गया गिर गया भाई लग गया भाई गिर गया चुप चुप चुप बच्चे जा रहे हैं नमस्ते मास्टर जी नमस्ते नमस्ते ये कैसा शोर मचा रखा है क्या हुआ मास्टर जी अशोक व्हील चेयर से गिर गया नहीं मास्टर जी कुछ नहीं हुआ सब कुछ ठीक है मास्टर जी क्या अशोक गिर गया जी मास्टर जी और तुम सब उसका मजाक उड़ा रहे हो मल... शर्म आनी चाहिए तुम्हें कभी भी किसी को भी गिरता हुआ देखकर हंसना नहीं चाहिए बल्कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए जी मास्टर जी देखो बच्चों अशोक एक होशियार लड़का है जी मास्टर, कक्षा मास्टर जी कक्षा में प्रथम आता है तुम्हें अशोक से सीख लेनी चाहिए जी, मास्टर मास्टर जी। चलो सब बच्चे माफी मांगो अशोक से चलो शाबाश हां बच्चों अशोक अशोक हमें माफ कर दो हमसे गलती, गलती हो गई हां शाबाश अब बच्चों अब अपनी-अपनी किताबें निकाल लो हां जी अच्छे से तो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि हेलो अशुक आ गया तुम्हारा घल अब मैं चलता हू अच्छा ठीक है क्या बात है अशुक तुम कुछ परेशान लग रहे हो अब नहीं कुछ नहीं बसियू ही अच्छा बच्चु अब मुझसे भी छे पाओ गया हा वह और आ तो तुमने मुझे पढ़ने के लिए भी आने को नहीं का देखो अशुक सचसच बताओ क्या बात है? वह अजे तुम्ह तो पता है सारे बच्ची मेरा मजा कु आते हैं आशुक मेरे कानों में वह हसी गुंसती है? मेरे पैर ठीक नहीं है तो मैं मैं नहीं चल सकता इसमें मेरा क्या दोष है बताओ मैं क्या करूं अजय अरे कमाल करते हो तुम भी अशोक तुम कर रहे हो उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए हर कक्षा में प्रथम स्थान पर तुम आते हो है ना देखो अशोक मन छोटा नहीं करते मैं तुम्हारे साथ अजय तुम कितना ध्यान रखते हो तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो मेरी इतनी तारीफ करते हो कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शक्ति मिलती है अच्छा अच्छा बस अजय मैं पढूंगा मैं पूरी मेहनत से पढूंगा कोई हंसता है तो उसे परवाह नहीं हां ये हुई ना बात अच्छा तो अब हम शाम को मिलते हैं ठीक है ठीक है जरूर आना परीक्षा फल निकल रहा है हां hmm, पता नहीं मेरा क्या होगा hmm. मुझे तो पता है पता है आराम से पास हो जाऊंगी हां नहीं हो जाएगी वो मेरे को लग रहा है मेरा गणित का पूरा कोई पास नहीं नहीं हो, नहीं। हो या ना हो मगर हमारी कक्षा में प्रथम तो अशोक ही आएगा हां ये तो पक्का है और अब देखना है दूसरे स्थान पर कौन आता है दूसरे पर सुनीता आएगी शायद नहीं नहीं वो आएगा सुरेश होगा नहीं अमित नहीं सुनीता नहीं अनीता Aré, अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ देखो मास्टर जी मार्ण आ गए अरे, अरे मास्टर जी अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते बच्चों नमस्ते बैठ जाओ बच्चों बैठ अब मैं तुम्हें परीक्षा फल सुनाता हूं हर साल की तरह इस साल भी प्रथम स्थान पर आया है हां बच्चों हां इस साल भी अशोक पहले स्थान पर आया है मुबारक हो अशोक मुबारक हो अशोक अच्छा भई बच्चों दूसरे स्थान पर आया है अजय अजय दूसरे स्थान पर अजय तो हर साल पांचवें छठे स्थान पर आता है हां आजकल अजय अशोक के साथ रहता है ना तो तो स्कूल के बाद भी वो दोनों घर जाकर पढ़ाई करते हैं हां स्कूल का काम भी अशोक ही समझाकर करवाता है अजय की पढ़ने में सहायता भी करता है अच्छा तो ये बात है अब हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हम्म और एक दूसरे से अच्छी आदतें सीखनी चाहिए यह हुई ना बात सुना आपने किस प्रकार अजय और अशोक ने आपसी सहयोग से सफलता प्राप्त की हां दोस्तों आपसी सहयोग से कोई भी काम आसान हो जाता है फिर दूसरों को तो इससे प्रेरणा मिलती ही है है ना सहयोग